तम पतिम् अवसे ईशतुष पति जिन्व यथा वूषा नो रक्षिता पायुः अदब स्वस्तै तम ईशान जगत पतिम् मैं उस ईशान को संपूर्ण सृष्टि के रचयिता को जगत तस्थुस पतिम चर और अचर जड़ और चेतन के स्वामी को ध्यय जीनवम विज्ञान आदि देने वाले को अब से वो महे हम लोग अपनी रक्षा के लिए उसका आह्वान करते हैं यथानों वेदशाम असद वृद्धे पूषा जिस प्रकार से वह पूषा रक्षक पोषक हमारा धन संपत्ति की रक्षा के लिए वृद्धि के लिए तत्पर रहता है रक्षिता रक्षा करने वाला है पायु पालन करने वाला है और प्रमाद रहित होकर के तत्पर रहता है ऐसे ही हमारे कल्याण के लिए भी हो ईश्वर हमारे लिए क्या करते हैं हमारे ऊपर किस प्रकार की ईश्वर की दृष्टि कृपा या भावना रहती है इसका संकेत किया है और उस भावना के अनुकूल फिर ईश्वर के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो हम क्या चाहें क्या मानें ईश्वर को पहले का तम ईशानम यम अवसे हुम हम लोग उस ईशान को ईशान कहते हैं रचयिता को ईश्वर संसार के समस्त पदार्थों का यानी पूरी सृष्टि का रचयिता है कैसे रचयिता है वो चेतन और ज्ञानवान होने से जो चेतन होता है और ज्ञानवान होता है वो खाली नहीं बैठता है कोई न कोई प्रयत्न करता रहता है जैसे हम हैं तो हमको कोई कह दे कुछ नहीं करना है तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेगी खाने पीने रहने कुछ सब कुछ मिलेगा लेकिन करोगे कुछ नहीं बस हाथ बांध करके रख दे तू तो कितने दिन रह पाएंगे ऐसे केवल देखना है करना कुछ नहीं है जैसे प्रतिबंध मुक्ति में कर देते हैं ना ये वहां यही होता है ना प्रतिबंध देखना देखना है करना कुछ नहीं है तो मुक्ति वाले तो शान कर लेते हैं ना नही ये है वहां इसलिए सहन हो जाता है कि एक तो जैन भी जैन बहुत होता है यहां वो नहीं है स्थिति दूसरी बात है कि हम जिसमें बंद के रह रहे है न इसका भी दबाव पड़ता है हमारे ऊपर गुणों का गुणों के कारण भी हम रह नहीं सकते चुप पर ईश्वर पर यह बात फिर नहीं लागू होती है ईश्वर को क्यों नहीं बैठा जाता है उस पर भी कोई दबाव नहीं है उसके साथ भी प्रकृति का कोई ऐसा संबंध नहीं है अनिवार्य भूख क्यों नहीं बैठता है चुपचाप तो तो और मुक्त जी बात इसको कैसे बांध के रख दिया तो चुपचाप रहती है करना कुछ नहीं है करते नहीं ना कुछ ये नहीं वही तो बात यहां आ रही है ना कि हमको यदि ये कह दिया जाए करना कुछ नहीं है खाओ पियो जितना खा सकते हो पी सकते हो सब करो करने की नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे लिए देखना जानना जानना है, कुछ बनाना नहीं है नहीं रह सकते यहाँ पर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे कि कुछ करना शारीरिक है या मानसिक करना, भी भी कुछ नहीं बनाना, अंदर भी रचना नहीं करनी हाँ भी तो बनाते रहते हैं। हाँ, वो भी नहीं करना है नहीं रह सकते, नहीं रह सकते तो चलता रहता है ही ना तो वो क्यों होता है, जान वो जान और चेतना है इसलिए स्वभावी गुण है ये जब जान और चेतना होगी उसको ये नियम हम कैसे बनाएंगे कि जो चेतन होता है वो खाली नहीं बैठ सकता कुछ न कुछ करेगा चेतन ऐसा क्यों होगा तो तो उसको ज्ञान नहीं होता है ना उसमें चेतना ही है नहीं वहाँ चेतन तो है लेकिन चेतना नहीं है उसके पास वही तो हेतु वही सिंह वही तो निकली है ना घोड़े की जो मर गया बात तो यही है ये बैठ क्यों नहीं सकता है ईश्वर में यही है तो ईश्वर में भी लगाना पड़ेगा ना फिर आखिर वो सृष्टि की रचना क्यों कर डालता है चुपचाप क्यों नहीं बैठ जाता वो उसको कुछ तो है ही नहीं वो तो चेतन होने से मतलब वो करता ही करता है ये फिर हमारा हेतु नहीं बनेगा चेतन होने से कुछ न कुछ करेगा ही ये नियम नहीं बनेगा फिर जो हेतु यहाँ लगेगा वही हेतु ईश्वर में भी लगेगा दोनों में ऐसा कोई हेतु चाहिए ना सृष्टि की जो रचना की है ना ईश्वर ने वो क्यों की है प्रश्न यहाँ ये आता है यानी ईश्वर ने ही सृष्टि की रचना की है वो किस कारण से किए कैसे मान लेगी उसने ही किए है ऐसा कोई अपने हेतु चाहिए ये सब तो बाद में होगा कि उसकी रक्षा के लिए किया है वो अलग चीज है वो तो किया है उस पर उसके बाद सिद्ध होगा पहले यहाँ सिद्ध करना है कि उसने ही की है ये दूसरे नहीं की है और किसी ने नहीं की है और उसी ने की है चेतन क्यों करता है चेतन चेतन इसलिए करता करता है है है। कि वो बुद्धि बुद्धि तो का प्रयोग सांप भी लेकिन वो गलत करता है जहाँ उसको नहीं जाना होता वहाँ भी चला जाता है जिसके अंदर अधिक बुद्धि होती है है वो करता ज्ञान है है ज्ञान की सफलता के लिए तो देखो चेतन जो होता है वो उसमें ज्ञान तो होता है उसके साथ साथ प्रयत्न भी होता है आत्मा के अंदर ना ज्ञान के साथ साथ प्रयत्न भी है तो प्रयत्न का स्वभाव ही होता है करना कुछ अगर वो कुछ नहीं करे तो उसका प्रयत्न निष्फल हो जाएगा वो गुण गुण यदि है तो क्रिया होगी उससे गुण नहीं है तो क्रिया नहीं होगी उससे संबंधित अच्छा अगर चेतन है और है और और प्रयत्न ज्ञान नहीं है तो क्या करेगा नहीं है साधन नहीं है तब तक नहीं करेगा ये ठीक है लेकिन जहां मिल जाएंगे ना यदि उसको पर जो समर्थ होगा वो तो करेगा ही फिर असमर्थ होने पर नहीं कर पाएगा लेकिन जैसे ही समर्थ होगा वो कर लेगा जट वो क्यों करेगा वो उसके कारण नहीं ज्ञान और प्रयत्न के यानी प्रयत्न के कारण कुछ करेगा तो अपने प्रयत्न की सफलता के लिए जो चेतन होता है चेतन बिना प्रयत्न के चेतन होता नहीं है तो उस प्रयत्न के गुण के कारण इसमें क्या आते हैं ना जो जड़ द्रव्य होते हैं इस जड़ द्रव में प्रयत्न नहीं होता है गुण इसमें क्रिया तो होती है कर्म होता है इसके अंदर प्रयत्न नहीं होता है इस कारण से प्रयत्न नहीं होने से जड़ चेष्टा कर नहीं सकता लेकिन चेतन का स्वाभाविक प्रयत्न गुण होने से वो बैठ नहीं सकता है तो नहीं बैठेगा वो अलग बात है कि कहा नहीं बैठेगा किस क्षेत्र में जो मुक्त जीवात्माएं हैं वो भी खाली नहीं बैठता है रचना भले नहीं करता है लेकिन प्रयत्न नहीं छोड़ता है वो प्रयत्न वो भी करता ही करता है अलग ढंग का करता है वो गति रूप में करे जानने के सोचने सोचने का तो करेगा वो भी फिर भी तो प्रयत्न से वंचित नहीं होता है वो भी इन कार्यों से तो होता है सृष्टि के कार्यो में चूंकि अव्यवस्था हो जाएगी एक आत्मा होती तो हो जाता कुछ लेकिन कई जीवात्मा होने से और अल्पजीव होने से ये पूरी व्यवस्था नहीं कर सकता है बिगाड़ तो देगा ये संतुलन नहीं कर पाएगा इसलिए इसको नहीं दिया गया अधिकार इस सृष्टि में उखाड़ पछाड़ तो कर देगा लेकिन संभाल नहीं पाएगा इस कारण से इसको बंद कर दिया गया तुम्हें कोई अधिकार नहीं है नहीं करोगे तुम लेकिन दूसरे क्षेत्रों में छूट दे दी गई कि भी जाना हो देखो जा करके तो वो जाना भी कर्म भी हर समय प्रयत्न पूर्वक होता है कर्म बिना प्रयत्न के नहीं हो पाएगा पहले प्रयत्न होगा फिर कर्म होगा वेग उत्पन्न करता है प्रयत्न उस वेग से फिर कर्म बनता है तो जड़ पदार्थों में जो गति शुरू होती है वो चेतन पूर्वक होती है वैसे नहीं हो पाती है तो प्रयत्न होने के कारण जो आत्मा है वो प्रयत्न गुण वाला होता है प्रयत्न गुण वाला होने के कारण वो क्रिया करेगा तो ईश्वर भी ऐसा ही है वो भी आत्मा यानी परमात्मा है वो आत्मा ही हो भी परमात्मा होने के कारण क्या है वो सक्रिय है प्रयत्न गुण वाला होने से जो प्रयत्न गुण वाला होगा वो निष्क्रिय नहीं होगा वो सक्रिय होगा ही होगा तो सक्रिय होगा तो वह रचना करेगा कुछ करेगा अब रही बात कुछ करेगा तो करना भी बुद्धिपूर्वक होता है तो बुद्धिपूर्वक होगा तो उचित ही करेगा फिर वो जिसमें बुद्धि ठीक से नहीं है बुद्धि मिथ्या ज्ञान है वो तो गलत भी कर देगा लेकिन जिनमें मिथ्या ज्ञान नहीं है और पूरा ज्ञान है तो वो फिर अनुचित नहीं करेगा करेगा भी और उचित करेगा तो ईश्वर के अंदर क्या है प्रयत्न भी है और ज्ञान भी सारा है तो सारा सर्वज्य होने के कारण और प्रयत्न वाला होने के कारण वो रचना करता ही कर वही करता है और कोई नहीं करता यानी वो कर सकता है इस कारण से संसार का रचयता है ईश्वर सर्वज्ञ और प्रयत्न वाला होने से जीवात्मा में ये दोनों सामर्थ्य नहीं होने से सृष्टि का रचयता नहीं हो सकता ये सृष्टि में रचे हुए पदार्थों में अब कुछ तो कर सकता है ये। जितनी बुद्धि होती है उतना कर लेता है ये और दुर्बुद्धि होने से बिगाड़ भी देता है तो पूरा पूरा कर नहीं सकता पूरी सामर्थ नहीं होती इसमें इसलिए आत्माएं जो हैं ये सृष्टि की रचना नहीं कर सकते लेकिन ईश्वर तो करेगा ही करेगा क्यों उसके अंदर ये गुण है अब रही बात ईश्वर में ये गुण कौन क्यों है ईश्वर में प्रयत्न गुण क्यों है आत्मा के अंदर प्रयत्न गुण क्यों है स्वभाव होता है ठीक है लेकिन हमको ये करना है कि उसमें यह है क्यों है हम कैसे कहेंगे कि उसमें है किस आधार पर कह रहे हैं कि उसमें यह है, है, है यानी पहला नियम होगा जो प्रत्यक्ष होता है उसका खंडन नहीं होता है वो तो जैसा है उसे मानना ही पड़ेगा प्रत्यक्ष का खंडन कोई नहीं कर सकता और प्रत्यक्ष यदि है तो उसका अगर कुछ उसका कारण होगा फिर जो क्रिया हो रही है अगर तो क्रिया का कारण होगा ही होगा तो क्रिया तो प्रत्यक्ष है तो इस प्रत्यक्ष का खंडन हो नहीं सकता कि ये बना हुआ है इसका खंडन तो कर नहीं पाएंगे ये बना हुआ नहीं है फिर दूसरी बात है कि ये बना हुआ तो है लेकिन बहुत सारे ज्ञान की अपेक्षा रखता है ये थोड़े थोड़े ज्ञान के आधार पर नहीं बन सकता ये इसके लिए बहुत अधिक ज्ञान चाहिए ये अनुमान से होता है तो जितनी भी रचनाए हैं वो ज्ञान और प्रयत्न पूर्वक है इस अनुमान का खंडन नहीं होगा क्योंकि प्रत्यक्ष ही रचना रचना प्रत्यक्ष होने से अब खंडन नहीं होगा तो अब होगा कि इस रचना का कारण चाहिए फिर तो कारण का भी खंडन नहीं हो पाएगा अब होगा कि कारण यदि वो गुण है तो उसका कोई द्रव्य चाहिए यानी गुण बिना द्रव्य के नहीं रहता है तो इतनी जो सर्वज्ञता का गुण इसमें अपेक्षित है आधार है और इसमें जो प्रयत्न किया गया उसका कोई आधार चाहिए बिना आधार के रहेगा नहीं वो तो अब वो आधार कहाँ है वो ईश्वर में ही हो सकता है यानी उसी को ईश्वर कहते हैं जिसमें ये इतने सारे गुण प्रयत्न जान प्रयत्न रह सकते हैं उसी को ईश्वर कहा है और किसी को नहीं कहा है इसलिए ईश्वर ही इसका रचयिता है ये मानना पड़ेगा उसने इसकी रचना की है उसमें ये प्रयत्न है इसी से सी सिद्ध होता है क्योंकि गति सिद्ध है कार्य सिद्ध हो रहा है कार्य बिना प्रयत्न के नहीं होता है तो कार्य है इसलिए उसका कारण जो प्रयत्न है वो होगा इसमें इसलिए उसके अंदर प्रयत्न है क्यों है का दो होता है एक क्यों है इस अर्थ में पूछा जाता है कि कोई जो क्रिया हुई है ना उसका कारण क्या है इस अर्थ में बोला जाता है क्यों है और एक क्यों का अर्थ होता है कि कोई चीज अब इससे आगे नहीं जाएगी उसका कोई कारण नहीं हो सकता है उस अर्थ में भी कोई पूछ देगी क्यों है तो वहां लगेगा कि ये तो स्वभाव है जैसे प्रत्यक्ष के विषय में अब नहीं कह पाएंगे कि ऐसा क्यों है क्योंकि इसके पीछे अब कोई कारण नहीं है प्रत्यक्ष में है ये बदलता नहीं है ये ऐसी कैसी रहता है तो इस पर अब नहीं लगेगा यह कोई हेतु नहीं लगेगा कि यह क्यों है तो दिख ही रहा है भाई ज्ञान ही हो रहा है ज्ञान का आरंभ भी यहाँ से हुआ है तो ज्ञान का आरंभ हुआ है तब पीछे कहा जाओगे क्योंकि मतलब पीछे जाना होता है तो पीछे जाने की अवस्था ही नहीं है तो यहीं से दिख ही रहा है जान ही रहे हो यहीं से तो जब जान ही रहे तो अब कहा पीछे जाओगे जो ज्ञान नहीं हो रहा है उस पर लगता है ये क्यों का जो कारण होगा वो वहां लगेगा कि ऐसा क्यों यानी जो नहीं जानते वही तो पूछेंगे ना जो ज्ञान हो रहा है उसको क्या पूछना तो जो सामने वाला है अब नहीं बदलेगा उस पर भी हेतु प्रश्न नहीं उठता है कुछ ये पता चल रहा है और इसी तरह जो अंतिम होगा स्वभाव होगा वो भी कहीं नहीं जाता है वो भी झोंकाते हो रहता है इसलिए स्वभाव के बारे में भी प्रश्न नहीं होगा कि ये स्वभाव क्यों हाँ हाँ वो जान वो पता नहीं चलता है जाने उसको जानेंगे ना ये कोई भी चीज आपके सामने है वो वही नहीं है नहीं वो अवयवी है वो टूट जाता है ना हर समय अलग हो जाता है जितने बार हम कुछ होते हैं उतने बार अंतर आ जाता है उसमें जितने बार तोड़ते हैं उतने बार वो टूटता जाता है तो इससे होता है कि ये जो वर्तमान रूप है ये वाला तो इसमें तो टिकता ही नहीं है तो नहीं टिकता इसका मतलब और कोई आधार है इसका वर्तमान ये नहीं है इतना ही नहीं है तो नहीं है तो और पीछे जाएगा तो कहाँ जाएगा अब ये तो अब इसमें होगा कि जाएगा जाते जाते कोई एक स्थिति आएगी जहां से आगे जाया नहीं जा सकता है क्योंकि चलता चला जाएगा तो फिर लौटेगा कैसे वो लौटने के लिए बचा रहना चाहिए ना तो फिर ये चूंकि इसी अवय के रूप में फिर लौटता है ये बिखेर देते हैं फिर उसको जमा भी कर देते हैं ना तो जमा होने के लिए बिखरे हुए क्या खड़ा होने आवश्यक है ना जिसको जोड़ रहे हैं अगर वो है ही नहीं जोड़ने से पहले तो जोड़ेंगे कैसे तो इसका मतलब हुआ कि अगर बन के आया है कहीं से तो पहले कहीं खड़ा था और ये इधर अब जा रहा है तो इसका मतलब हुआ है वहीं जाके रुक जाएगा ये तो जहां से चल के आया और यहाँ से चल के जहाँ तक चला जाएगा वो एक स्थिति विशेष है तो उसका ही नाम ये सतुरुजतम है अंतिम जो अवस्था है किसी अवयवी के अवयवों की जो अंतिम अवस्था है जहाँ से और अवयव नहीं होगा वही जो है वो सतुरुजतम है ये प्रकृति जड़ इसलिए ये अनुमान यहाँ लग जाता है तो यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है सृष्टि का रचयिता है तो इस रूप में ईश्वर सृष्टि का रचयिता है क्योंकि और कोई नहीं कर सकता रचना हाँ ये आ, आत्मा एक हाँ ये भी है इस कारण से है सर्व्यापक होने के कारण वो सर्वज्य रह पाता है बन जाता है अगर वो सर्व्यापक नहीं होता तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता था हाँ, बल भी नहीं होता और सरवजता भी नहीं आती उसमें जीवात्मा में यही कारण है ये ये सर्वज्ञ नहीं होने से सबके साथ संबद्ध नहीं हो सकता नहीं होता है तो जान नहीं पाता है ये इतना ज्ञान नहीं इसको हो नहीं पाता है और बल भी नहीं हो पाता है पर ज्ञान पहली बात है कि जान नहीं सकता और रचना जो होती है हो, हर्ष में क्या होती है जितनी होती ना उससे पहले जानना पड़ता है उसको उससे अतिरिक्त जानना पड़ेगा वो ज्ञान पहले होता है इसीलिए किसी चीज को बुद्धि पूर्वक कहा जाता है यानी जो आगे आने वाली चीज है अपने रूप में कार्य रूप में द्रव्य रूप में जो आना है ना वो पहले बुद्धि रूप में आती है तो बुद्धि रूप में आने के कारण उसको बुद्धिपूर्वक कहा जाता है बुद्धिपूर्वक का मतलब यही है जो पदार्थ पहले बुद्धि में आए फिर अपने स्वरूप में आएगा तो ये जितनी रचनाएँ पहले बुद्धि में आती है रचना में आएगी जिसे दीवार खड़ी करेंगे तो दीवार खड़ी करने के पहले नींब डालते समय ही पूरी दीवार बुद्धि के रूप में खड़ी हो जाएगी खड़ी होने के बाद अब इसको बाहर खड़ा करते हैं इसलिए इसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक तो जितनी भी रचनाएँ ये भी क्या है इसके तैयार होने से पहले इसको बुद्धि में तैयार कर लिया गया ये चीज ऐसी होनी चाहिए वो आ गई बुद्धि में तो बुद्धि में आने के बाद उसको बुद्धि पूर्वक कहेंगे हाँ सर्वज्ञता है तो क्या बड़ा होने की वजह से बुद्धि नहीं व्यापक होने के कारण सभी के साथ संबंध बना चेतन होने के कारण तो वो जान जाता है इतना है केवल जो चेतन होता है वो अपने से संबंध को जान लेता है लेकिन वो जाँ जाँ जाँ तक अब उस तो तो तो जिस नहीं जुड़ पाया उसको नहीं जान पाता है तो जो व्यापक होगा वो सभी के साथ जुड़ेगा तो सभी के साथ जुड़ेगा तो सभी को जान लेगा वो बड़े से हाँ फैला होगा, हाँ, हाँ वही व्यापकता है यानी पहुंच, जितनी जो भी जहां तक है ना वहां तक पहुँच है उसकी हम्म ज्ञान हमसे कम, हम कम इसलिए होता है कि जो उसका स्पर्श वाला ज्ञान है ना, वो जितने तक उसका होता है उतना तो हो ही जाता है उसको अपने को उतना वो नहीं होगा जैसे हमारी आँख है हमारी आँख की पहुंच जहां तक है उतना तो हम जान ही लेते हैं हाथ से नहीं जान पाएंगे जितना आँख से जान लेते हैं तो आँख का संबंध जहां तक होगा वहीं, फिर भी तब तक तो, तो भी वही तक तो जानेंगे ना अनंत तक तो जान नहीं सकते हैं मां तक नहीं है आँख की पहुंच इसलिए नहीं जान है नहीं इंद्रियों का जो ज्ञान होता है ना पांच इंद्रियों से ये वाला तो ज्ञान हो जाता है लेकिन मन नहीं है उस तरह का उसका इस ज्ञान के बाद मन का भी तो होता है ना क्रिया करने की हमारे पास वो मन की विशेषता है मनुष्यों में और जितने दूसरे प्राणी हैं मनुष्यतर प्राणी इनके अंतकरण में भी भेद होता है हम किसी चीज को सुनने के बाद उसकी आवृत्ति कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते वैसे होता होगा तो वो नहीं होता है ना होते तो निकाल तो। ही देते होगा मुझे डंडा लगा था लेकिन उस बात को निकाल नहीं सकते वही तो मतलब हमारे में हम भी तो सुन रहे हैं ना शब्दों को शब्दों को सुनने के बाद हम अनुकरण कर लेते हैं ना लेकिन वो अनुकरण ही नहीं कर सकते ऐसा वाला वाली नहीं है उनके पास कि अनुकरण कर ले नहीं जो शब्द आप सुन रहे हैं एक तो है शब्दों का अनुकरण कर लेना आपने जो शब्द सुने सुनने के बाद अगर आप नहीं दोबारे बोलते हैं ना तो हम क्या समझेंगे आपको समझ में आया है हम नहीं समझ पाएंगे इसको तो आप इसी तरह से अंदर जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए फिर से हमको शब्दों में क्रियाओं में प्रकट करना पड़ता है अगर प्रकट कर सकते हैं तब तो वो ज्ञान स्थिर रहेगा नहीं कर सकते तो ज्ञान ही नहीं रहता है स्थिर शब्दों से जैसे होता है ना जैसे आप ऐसे देखते है ना किसी चीज को याद कर लिया और फिर दोबारे मत बोलो उसको तो वो याद रहता है क्या नहीं भूल, भूल जाते है ना तो ये तो एक बार भी नहीं दूर सकते तो उनको याद यादगार से रहेगा डंडे का ध्यान स्पर्श के कारण है ना कि शब्दों के कारण है ज्ञान के कारण ऐसा नहीं है उसका हाँ हाँ तो ही ज्ञान उतना तो खड़ा रहेगा उनके पास लेकिन जो अभिव्यक्त करने की स्थिति है ना वो नहीं होती है तो अभिव्यक्त करना मन से होगा ना ये मन में सोचना विचारना जो और अधिक होता है ये इतने अधिक नहीं सोच सकते कुछ तो सोचते हैं पर इतने नहीं सोच सकते ये जितना मनुष्य सोच सकता है अच्छा। शब्द आदि के अनुकरण करने की स्थितियाँ इनमें बिल्कुल नहीं होती है हाँ उपादान कारण होते हुए भी जो संस्कारों के संरक्षण की स्थिति है ना वो नहीं है एक जितन, वही है ना प्रत्यक्ष देखने जितना अनुकरण हम कर सकते मनुष्य विशेष रूप से शब्दों आदि को पकड़ना और इसको बाहर निकालना ज्ञान को ग्रहण करके फिर शब्दों के द्वारा या चेष्टा के द्वारा विभक्त कर देना ये जैसे मनुष्यों में होता है भाषा इसी कारण से केवल मनुष्य में होती है पशुओं में नहीं होती है भाषा बुद्धि का उपादान कारण एक होती है वे भी उसके जो प्रयोग की अवस्थाएं जितनी होगी ना वो नहीं होती बराबर लेखनी आपके पास भी है उसके पास भी है एक लेखनी बहुत छोटी पतली लिखती है एक बहुत मोटी लिखती है अब दोनों से जब आकृतियां बनाने लगेंगे तो अंतर होगा कि नहीं होगा लेखनी तो उतनी है लेकिन मोटी वाली से नहीं कर सकते इस से। तो है, वो मात्र तो है, नहीं है तो वैसे कहते ना तिव्र बुद्धि है सूक्ष्म बुद्धि है बुद्धा बुद्धि है तेल बुद्धि है और लक्कड़ बुद्धि है रबड़ बुद्धि बुद्धि तो सभी होती है लेकिन उनके भी प्रकार होते है ना तो ऐसे ही होते हैं कि वो अंतरकरण होता हुआ भी समान उपादान वाला होता हुआ भी उसके अंदर जो कुछ गुण विशेष होते हैं वो रचना के कारण भेद है वो उद्बुद्ध नहीं हो सकते उसके मनुष्य वालों में ये जो अनुकरण की स्थितियां है ये उद्बुद्ध हो जाती है शब्द आदि का जूझ छाप पड़ता है छाप तो दोनों पर पड़ेगा लेकिन एक विशिष्ट छाप पड़ता है शब्द का जो उच्चारण का छाप उन पर नहीं पड़ता है सीधे जो ध्वनि मात्र होती ना उतना तो पढ़ता है लेकिन शब्द जो वर्णात्मक है ये छाप पढ़ता ही नहीं इन पर ये पढ़ता तो ये भी बोल देते चुप नहीं रहते बैठे इनसे नहीं होता है उच्चारण तोते आदि का करता है ना बहुत तो ऐसा थोड़े होता है को कोई विद्यालय खोल लेंगे इतना हो थोड़ा मोड़ा एक कुछ कर लेकिन विद्यालय तो नहीं चला सकते इतनी क्षमता नहीं होती उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती है चित्त में आपस की बोलेंगे लेकिन ऐसा फिर भी बहुत सीमित ज्ञान होता है उनका आपस में कोई भी उनका प्रशिक्षण विद्यालय तो नहीं होता है ना कोई नहीं सिखाता कि कुत्ता कुत्ते को सिखाता है कोई इतने प्रशिक्षित कुत्ते होते हैं उनको छोड़ दिया है तो कभी खोलेंगे विद्यालय वो कभी नहीं खोल सकते कुछ देती है ये चिड़िया देती है ये गिलहरी देती है सीमित होते हैं उनके मनुष्यों जैसे नहीं होते हैं एक सीख लिया और तीन बता दिया उसके अनुसार ऐसा नहीं कर पाते हो तो अंतकरण में ही भेद है वो तो यहाँ अपनी बात है कि तम ईशानम यानी सृष्टि के रचयिता को रचयिता ईश्वर क्यों है इस बात पर ध्यान देना है मुख्य रूप से इस कारण से रचयिता है तो अब इसमें इतना आएगा कि थोड़ी देर के लिए उसके अब इस रचना के या विशेषता को देखना चाहें तो सभी को एक तरफ से हटा दो अपने पास से जितनी भी रचनाएं का उपयोग कर रहे हैं आप उसको बंद कर दो फिर देखो मेरा काम कितना चलता है आप आंख से देख रहे हैं और संकल्प से बंद कर दीजिए मैं आंख नहीं खोलूंगा अब फिर देखिए आज दिन भर आंख नहीं खोलना है तो एक संकल्प आप लीजिए कि मुझे आज दिन भर आंख नहीं खोलना है फिर देखिए अब क्या क्या उठेगा कितने काम बंद होंगे कितने काम हो सकेंगे यहीं बैठे हैं ना यहीं से सोच लीजिए अब खोलनी नहीं मुझे फिर देखिए कितना काम कर पाएंगे आपकल तो नहीं वो वो वो उसको नहीं जाना अभी ये पहले है पहले समझिए आपने एक संकल्प ले लिया की आंख नहीं खोलना है इसके बाद आप ये देखिए क्या क्या नहीं हो पाएगा हम्म कितने तो अब ये लेना है कि आंख खोलने के कारण ही तो इतने काम हो रहे हैं ना ऐसे तो गिनती नहीं हो पा रही है कि कितने काम हो जाते हैं आंख से लेकिन ये तब गिनती में आएगा पता तब चलेगा जब बंद करेंगे इसको ऐसे नहीं पता चलेगा दिन भर आंख से हम कितना काम लेते हैं ऐसे थोड़ी देर के लिए कान बंद कर दो कान खुल हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है ना कितना काम ले रहे हैं इससे और थोड़ी देर के लिए बंद कर दोगी कान नहीं खोलेंगे फिर देखो कैसे घूमेंगे लकड़ी की तरह हो जाएंगे तो इतना सारा काम हो रहा है ना निरंतर दिन, दिन, ऐसे आँख का है कान का है पांच इंद्रियों को बंद कर दो ऐसे हाथ बांध लो पैर बांध लो एक जगह बैठ जाओ फिर देखोगे कि कितने काम रुकते हैं किस काम के रहेंगे आप तो अब मतलब तो कोई काम नहीं होगा तो इसका मतलब ना इतने सारे काम हम कर रहे हैं ना इससे इसके होने के कारण ही तो सब कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं वो सब अब उसका कौन किसको आश्रय जाएगा किस कारण से कर पा रहे हैं इतना तो इतना हमको उसका सहयोग योगदान मिला हुआ है ना मिल रहा है आरक्षण अगर उसने इतना करके नहीं दिया होता तो हम करते क्या तो इतना सारा जो देने वाला है सब कुछ बना करके देने वाला है वो है ईशान उसको हम क्या करते हैं बुलाते हैं और जगत तस्थु संस्पति जड़ और चेतनों का दोनों का स्वामी है वो अब इसमें से ले लीजिए मान लीजिए कि इनमें से कोई चीज वही वाली बात आई कि प्रयोग करने का अधिकार बंद कर दिया जाए जो मालिक होता है उसको तो अधिकार होता है ना कि क्या किसको देना है नहीं देना है तो ईश्वर भी तो मालिक है इसका हो गया स्वामी हो गया तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसने बंद कर दिया अधिकार नहीं दिया हमको प्रयोग का ये कुछ नहीं कर सकते तुम प्रयोग इसका तो अब क्या होगा कुछ भी नहीं हो पाएगा तो अब देखिए कि उसने प्रयोग की छूट दे रखी है तो अब उसकी कृपा कितनी है जितनी छूट दी है उतना बड़ा कहलाएगा ना वो हमारे लिए उतना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है वो तो स्वामी होने के कारण क्या है इतना सारा मतलब हमारे ऊपर उसका सहयोग है आश्रय उसका है केवल स्वामी नहीं है स्वामी मतलब हमको दे रहा है सब कुछ इस कारण से हमारी क्या होनी चाहिए अभिभूत बुद्धि होनी चाहिए उसके प्रति इस तरह से कि जड़ चेतन का सब कुछ का स्वामी है और सब कुछ हमें दे रहा है प्रयोग करने के लिए इतना वो महान है इसके बाद है ध्यान जिनबम बुद्धि आदि को भी प्रेरित करने वाला है वो प्रेरक हाँ तृप्त करने वाला बुद्धि आदि की भी रचना एक तरह से कह लीजिए जैसे वस्तुओं की रचना करता है जैसे बुद्धि की भी को भी प्रकट करता है अब यही बात आई ना जैसे पशुओं में वो बुद्धि नहीं उतना प्रकट होने देता है मनुष्यों में इतनी बुद्धि प्रकट हो जाती है मनुष्यों में अगर भाषा नहीं होती केवल एक चीज हटा लो फिर अब अंतर देखो पशुओं से और मनुष्यों में क्या है बचता है मनुष्यों में पशुओं में बंदर है जैसे उसके बाहर के उपकरण उतने ही है जितने मनुष्यों के है कोई ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन उसके पास केवल बुद्धि नहीं है बस भाषा नहीं है बंदरों के पास भाषा होती ना तो मनुष्य को पीछे छोड़ देता है उसके सामने कुछ नहीं कर पाते ये भाषा और बुद्धि हो भाषा होती तो सीख ही जाते वो भी कुछ ना कुछ तो और दो चार दस मिल करके वो रोज अपना करते बैठक सीखते हाँ उसके पास मतलब बहुत अधिक खोज कर लेते वो भी मनुष्यों को पीछे छोड़ देते ये तो यही नीचे होते एक मिनट में छलांग लगा लेता है कहाँ से कहाँ सारा कुछ कर लेता है तो बुद्धि होती और सोचने की शक्ति होती है उसमें तो इसके ऊपर राज्य होता उसका आज, लेकिन उसमें चूंकि भाषा नहीं है बुद्धि चलती नहीं है क्योंकि भाषा नहीं है भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते वो इसलिए वो आपस में मिल ही नहीं सकते एक के पास तो बुद्धि हो नहीं सकती है कई मिलने की बात होती है ना हम लोगों की बुद्धि क्यों बढ़ जाती है क्योंकि एक दूसरे के साथ करते रहते हैं विचार अकेले इतने काम नहीं कर सकते कभी भी हर समय पूछ पूछ के कर लेते हैं ना कोई चीज नहीं आया जट पूछ लिया तो वो पूछते हैं कब जब बोलना आता है तभी तो पूछ पाएंगे वो हमारी नहीं समझता आपकी हम नहीं समझते तो पूछते क्या वो लोग बेचारे पूछ नहीं सकते किसी से कुछ आता नहीं है पूछ भी नहीं सकते ना कोई बता सकता है इस कारण से उनका जीवन बहुत नीचे है और मनुष्यों की यही विशेषता है कि ये पूछना बताना जानता है इतनी विशेषता इसके अंदर यही बढ़ गया इसमें बाकी कुछ नहीं अंतर आता है तो इसी विशेषता को यानी इस बुद्धि को देने वाला है वो इससे हमको तृप्त करता है वो तो अब हम अपनी रक्षा के लिए निश्चय से उसको पुकारते हैं बुलाते हैं और वो इसके साथ साथ क्या है ये तो हमारे करने के लिए हो गया इतना दे दिया साधारण रूप से अब इसके अतिरिक्त भी हमारा वो पूछा है पोषण करने वाला है पुष्ट करता है हमको हम उसके अनुकूल करते हैं चलते हैं तो जान से भी प्रयत्न से भी वो हमको पुष्ट करता है प्रेरित करता है क्या करते हैं तीन वो चीजें दी है ना अच्छे काम करने पर बुरे काम करने पर भय लज्जा और अच्छे काम करने पर आनंद उत्साह निर्भयता देता है इस प्रकार से वो मानसिक पोषण करता है फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन सबको बता करके बौद्धिक पोषण करता है हमारा फिर वस्तुएं सारी दे करके खाने पीने की औषधियों आदि की रचना करके भी पोषण करता है हमारा तो पोषक भी है और वेदशाम वेदस वेदस कहते हैं संपत्ति को धन संपत्ति को जिनको प्राप्त किया जाता है निर्माण किया जाता है वो है वेदश तो इन वेदशों का साधनों का भी वो रक्षक है इनके अंदर अगर वो इतने काल शक्ति नहीं देता ये चीज इतनी दिन तक चल जाए तो कैसे वो चलाते हैं हम उसको अब ये लोहा है या कुछ भी है या दीवार खड़ी कर दी तो ईट की शक्ति कितनी जीवनी कितनी होती है नीट सौ साल जी जाती है अधिक भी जीती है सीमेंट जैसे सो साल जीता है ये तो इतने दिन तक हम तभी तो भरोसा कर पाते हैं ना इसके ऊपर ये इस सौ साल तो चल ही जाएगा घर बना दिया अगर इसके अंदर इतना गुड़ नहीं भरता हो सौ साल नहीं चल सकते तो क्या कर लेते हम दीवार खड़ी करते हो गिर जाती है अगले दिन अब क्या कर सकते थे कुछ नहीं कर सकते थे न? अब ये विमान चलाते हैं इतना सारा अगर लोहे में नहीं होता इतना सामर्थ की वो रोक सके पकड़ सके टक्कर सहन सक, कर सके तो कैसे बनाते उसको ये सरिया बनाते हैं वो कहते हैं इतने दिन का भरोसा तो अगर उसके अंदर ही वो धर्म नहीं देता हो तो क्या कर सकता था दूसरा व्यक्ति क्या कर लेता तो ऐसे ही इन वस्तुओं का भी रक्षक वही है जो कि इतना समय इसके अंदर निर्धारित कर दिया इतने दिन तक तो ऐसा चल ही जाएगा अपने शरीर के ऊपर है 100 साल जीने लायक नहीं बनाता तो कैसे जी जाते है तो हमको आशा और विश्वास भी इसीलिए होता है कि उसमें ये स्थिरता गुणों में स्थिरता रख रखी है कि अगर इस नियम से चला भले ही बिगड़ जाते हो फिर भी एक, एक पक्ष तो दे ही दिया ना ऐसे सुरक्षित रखेंगे तो इतना चल जाएगा तो इतना तो उसने ही दिया है ना उसने ही किया है इस कारण से वस्तुएं भी हमारी सुरक्षित होती है ईश्वर के द्वारा ही सुरक्षित होती है नहीं तो सुरक्षित नहीं हो सकती थी आ, रक्षिता वो रक्षा करने वाला है इस प्रकार से पायु पालन करने वाला है एक तो रक्षा करने का मतलब होता है जो चीज बन गई अब बिगड़ने नहीं देना उसके जो बाधक तत्व तो होते हैं उसको रोक के रखना इसको रक्षा कहते हैं देश की रक्षा कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है बाहर से जो शत्रु आक्रमण करेंगे उसको रोक रहा है तो वो रक्षा कहलाती है किसी चीज़ को भी रक्षा करना यही मतलब होता है उसके जो बाधक तत्व हैं उससे रोक के रखते हैं वो इसी का नाम है रक्षा पालन का मतलब होता है उसको उस वस्तु विशेष को ही ठीक रखना एक तो बाधक को रोक के रखना और एक उस वस्तु को ही ठीक रखना उसको गिरने नहीं देना है एक तो उस पर गिरने नहीं देना जैसे दीपक है ना तो दीपक को अब क्या कर रखा है चारों ओर से शीशे से बंद किया ये तो रक्षा हो गई उसकी लेकिन दीपक को सीधा रखते हैं अब गिरने टेढ़ा नहीं रखते हैं ये उसका पालन हो गया उसी को सीधे सीधे बचा रहे हैं तो ऐसे वो पालन करने वाला है बढ़ाता है इसको धीरे धीरे दे। वस्तु विशेष कोई वो पायु है पालक है वो और और कैसा है रक्षक तो है पायु पालक भी है लेकिन अदबध हम रक्षा तो करते हैं अपनी लेकिन प्रमाद करते हैं इस कारण से वस्तु तो बिगड़ जाती है कपड़े धोने के बाद हम सूखा तो देते हैं लेकिन बारह बजे के बाद दो बजे तक लाते हैं उसको सूख जाता है वो ग्यारह बजे और तीन बजे तक वो बाकी वो क्या होता है जलता रहता है वो तो ये अदबधब नहीं है ऐसी बहुत सारी वस्तुएँ उसको हर समय देखते रहना होता है पानी गरम करते हैं एक मिनट अधिक कर दें तो क्या होगा वो ध्यान नहीं देंगे तो खराब उबल जाएगा रोटी बना रहे हैं वो सबको रोटी क्यों नहीं आती बनानी कहाँ से रोटी जलनी शुरू होती है उसको पता नहीं होता है इसलिए जो रोटी जल जाती है तो बनाने वाले को इतना अभ्यास होता है कि अब हो गया इसका तो वो लगातार उसको देखना होता है तो हमारी तो रोटी भी जल जाती है वो नहीं देख पाते हैं। और इतनी बड़ी सृष्टि को अगर नहीं देखे तो क्या होगा इस कारण से यहाँ तो और अधिक सावधान रखना पड़ेगा उसको तो इस तरह से क्या है वो अधबद सदा सचेत है सदैव सचेत होकर के हमारी रक्षा करता है तो ये सारी सब करने होने के कारण उसके अंदर ये सब विशेषताएं हैं तो हम आशा करते हैं यानी ऐसी संभावना रखते हैं या पूरा पूरा विश्वास करते हैं कि स्वस्थ है वो हमारे कल्याण के लिए होगा समर्थन हम अपने कल्याण के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें